से श्री श्री चैतन्य कांजी के शरणापत्ति वंदे कृष्ण नाम प्रजल का जिसकी अनुकंपा से यवन भी सचरित्र होकर श्री कृष्ण के सुमधुर नामों का जप करने वाले बन जाते हैं उन स्वच्छंद अद्भुत चेष्टाएं करने वाले श्री महाप्रभु चैतन्य देव के चरण कमलों में हम प्रणाम करते हैं बिना मुकुट के राजा भी होते हैं और बिना शस्त्र के सेना भी लड़ सकती है जो मुकुटधारी राजा अथवा महाराजा होते हैं उनका तो प्रायः जनता के ऊपर भय से आधिपत्य होता है वे भीतर से उससे द्वेष भी रख सकते हैं और जनता कभी कभी उनके विरुद्ध बलवा भी कर सकती है किंतु जो बिना मुकुट के राजा होते हैं उनका तो जनता के हृदयों पर आधिपत्य होता है वे तो प्रेम से ही सभी लोगों को अपने वश में कर सकते हैं चाहे मुकुटधारी राजा की सेना रण क्षेत्र से भय के कारण भाग जावे चाहे उसकी पराजय ही हो जाए किंतु जिनका जनता के हृदयों के ऊपर आधिपत्य है जनता के अंतकरण पर जिनके शासन की प्रेम मुहर लगी हुई है उनके सैनिक चाहे शस्त्रधारी हों अथवा बिना शस्त्र के बिना जय प्राप्त के मैदान से भागते ही नहीं क्योंकि वे अपने प्राणों की कुछ भी परवाह नहीं करते जिसे अपने प्राणों की कुछ भी परवाह नहीं जो मृत्यु का नाम सुनकर तनिक भी विचलित न होकर उसका सर्वदा स्वागत करने के लिए प्रस्तुत रहता है उसके लिए संसार में कोई काम दुरूह नहीं उसे इन बाह्य शास्त्रों की उतनी अधिक अपेक्षा नहीं उसका तो साहस ही शास्त्र है वह निर्भीक होकर अपने साहस रूपी शस्त्र के सहारे अन्यान्य के पक्ष लेने वाले का पराभव कर सकता है फिर भी वह वह अपने विरोधी के के प्रति किसी प्रकार के बुरे विचार नहीं रखता, सदा उसके हित की ही बात सोचता रहता है, अंत में उसका भी कल्याण हो जाता है प्रेम में यही तो विशेषता है प्रेम मार्ग में कोई शत्रु ही नहीं घृणा द्वेश कपट हिंसा अथवा अकारन कष्ट पहुंचाने के विचार तक उस मार्ग में नहीं उठते वहाँ तो यही भाव रहते हैं सर्वे कुशलिना संतु, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कच्चित दुख भाग भवे थे वाल्मीकि महात्मा सभी सुखी हों सब स्वस्थ हों सभी कल्याण मार्ग के पथिक बन सके कोई भी दुखी न हो इसी का नाम निष्क्रिय प्रतिरोध सविनय अवज्ञा अथवा सत्याग्रह है महाप्रभु देव ने संकीर्तन रोकने के विरोध में इसी मार्ग का अनुसरण किया काजी के नीच प्रवृत्तियों के दमन करने के निमित्त उन्होंने इसी उपाय का अवलंबन किया तब लोगों से उन्होंने कह दिया आप लोग घबराए नहीं मैं स्वयं काजी के सामने संकीर्तन करता हुआ निकलूंगा देखे वह मुझे संकीर्तन से किस प्रकार रोकता है प्रभु के ऐसे आश्वासन से सभी को परम प्रसन्नता हुई और सभी अपने अपने घरों को चले गए दूसरे दिन महाप्रभु ने नित्यानंदी आज की आज्ञा के विरुद्ध नगन में संकीर्तन करते हुए निकलेंगे संध्या के समय सभी लोग हमारे घर पर एकत्रित हों और प्रकाश के लिए एक एक मसाल भी साथ लेते आए नित्यानंद जी तो बहुत दिन से यही बात चाहते भी थे उनकी इच्छा थी कि एक दिन महाप्रभु संपूर्ण नगर में संकीर्तन करते हुए निकलें, तो लोगों को पता चल जाए कि संकीर्तन में कितना माधुर्य है उन्हें विश्वास था कि जो लोग संकीर्तन का विरोध करते हैं यदि वे लोग एक दिन भी गौरांग प्रेम नृत्य को देख लेंगे तो वे सदा के लिए गौरांग के तथा उनके संकीर्तन के भक्त बन जाएंगे महाप्रभु ये खुलकर कीर्तन करने से भयभीत भक्तों का भय भी भी दूर भाग जाएगा और अन्य लोगों को भी फिर संकीर्तन करने का साहस होगा बहुत से लोग हृदय से से संकीर्तन के के समर्थक हैं किंतु काजी भय उनकी कीर्तन करने की हिम्मत नहीं होती प्रभु के प्रोत्साहन की ही आवश्यकता है इन बातों के नित्यानंद जी मन ही मन में बहुत दिनों से सोच रहे थे किंतु उन्होंने किसी पर अपने इन भावों को प्रकट नहीं किया आज स्वयं महाप्रभु को नगर कीर्तन करने के लिए उद्यत देखकर उनके आनंद का पारावार न रहा वे हाथ में घंटा लेकर नगर के मोहल्ले मुहल्ले और गली गली में घर घर घूम घूमकर इस ईशुभ संवाद को सुनाने लगे पहले वे घंटे को जोरों से बजा देते घंटे की ध्वनि सुनकर बहुत से स्त्री पुरुष वहाँ एकत्रित हो जाते तब नित्यांजी हाथ उठाकर कहते भाइयों आज शाम को श्री गौरहरी अपने सुमधुर संकीर्तन से संपूर्ण नगर के लोगों को पावन बनावेंगे नगरवासी नर नारियों की चिरकाल की मनोवांछा आज पूरी होगी सभी लोगों को आज प्रभु के अद्भुत और अलौकिक नृत्य के रसास्वादन का सौभाग्य प्राप्त होगा सभी भाई संकीर्तनकारी भक्तों के स्वागत के निमित्त अपने अपने घरों को सुंदरता के साथ सजावें और शाम को सभी एक एक मसाल लेकर प्रभु के घर पर आवे वहां किसी प्रकार का शोरगुल न मचावे, नीर्तन का सुख लूटते हुए अपने जीवन को कृत बनावे। सभी लोग इस मुनादी को सुनते और आनंद से उछलने लगते सामूहिक कार्यों में एक प्रकार का स्वाभाविक जोश आ जाता है उस जोश में सभी प्रकार के लोग एक अज्ञात शक्ति के कारण खींचे से चले आते हैं जिनसे कभी किसी शुभ कामनाओं की आशा नहीं की जाती वे भी जोश में आकर अपनी शक्ति से बहुत अधिक कार्य कर जाते हैं इसीलिए तो कलिकाल में सभी कार्यों के लिए संघ शक्ति को ही प्रधानता दी गई है नवदीप में ऐसा नगर कीर्तन पहले कभी हुआ ही नहीं था वहाँ के नर नारियों के लिए यह एक नूतन ही वस्तु थी लोग बहुत दिनों से निमाई के नृत्य और कीर्तन की बातें तो सुनते थे किंतु उन्होंने आज तक कभी निमाई का नृत्य तथा कीर्तन देखा नहीं था श्रीवास पंडित के घर के भीतर संकीर्तन होता था और उसमें खास खास भक्तों के अतिरिक्त और कोई जा ही नहीं सकता था इसीलिए नगरवासियों कीर्तनानंद देखने की इच्छा मन ही मन में दब सी जाती आज नगर संकीर्तन की बात सुनकर सभी की दबी हुई इच्छाएं उभर पड़ी लोग अपने अपने सत्य के अनुसार संकीर्तन के स्वागत के निमित्त भांति भांति की तैयारियां करने लगे कहावत है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलने लगता है जब भगवत भक्त अपने अपने घरों को बंधनवार कदली स्तंभ और ध्वजा पताकाओं से सजाने लगे तब उनके समीप रहने वाले शाक्त अथवा विभिन्न पंथ वाले लोग भी शोभा के लिए अपने अपने दरवाजों के सामने झंडियाँ लगाने लगे जिससे हमारे घर के कारण नगर की सजावट में बाधा न पड़े किसी जोशीले नए काम के लिए सभी लोगों के हृदय में स्वाभाविक ही सहानुभूति उत्पन्न हो जाती है उस कार्य की धूम धाम से तैयारियाँ होते देखकर विपक्षी भी उसमें सहयोग देने लगते हैं उस समय उनके विरोधी भाव दूर हो जाते हैं कारण के उग्र विचारों का प्रभाव तो सभी प्रकार के लोगों के ऊपर पड़ता है। इसलिए जो लोग अपनी प्रकृति के कारण संकीर्तन तथा से अत्यंत ही द्वेष मानते थे, उन अकारण जलने वाले खल पुरुषों के घरों को छोड़कर सभी प्रकार के लोगों ने अपने अपने घरों को भली भांति सजाया नगर की सुंदर सड़कों पर छिड़काव किया गया स्थान स्थान पर धूप गुंगुल आदि सुगंधित वस्तुएं जलाई गई सड़क के दोनों ओर भांति भांति की ध्वजाएं फहराई गई स्थान स्थान पर पताकाएं लटक रही थी सड़क के किनारे के दुमंजले मकान लाल पीली हरी नीली आदि विभिन्ध प्रकार की रंगीन थालियों से सजाए गए थे कहीं कागज की पताकाएं फहरा रही हैं तो कहीं रंगीन कपड़ों की ही झंडियां शोभा दे रही हैं भक्तों ने अपने अपने द्वारों पर मंगल सूचक कोरे घड़े जल से भर भर कर रख दिए हैं द्वारों पर गहरों के सहित केले के वृक्ष बड़े ही सुंदर तथा सुहावने दिखाई देते हैं थे लोगों का उत्साह इतना अधिक बढ़ गया था कि वे बार बार यही सोचते कि हम संकीर्तन के स्वागत के निमित्त क्या क्या कर डालें संकीर्तन मंडल किधर होकर निकलेगा और कहाँ जाकर उसका अंत होगा इसके लिए कोई पथ तो निश्चित हुआ ही नहीं था सभी अपने अपने भावना के अनुसार यही समझते थे कि हमारे द्वार की ओर आकर संकीर्तन मंडल जरूर आएगा सभी का अनुमान था हमें संकीर्तनकारी भक्तों के स्वागत सत्कार करने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त हो सकेगा इसीलिए वे महाप्रभु के सभी साथियों के स्वागतार्थ भांति भांति की सामग्रियाँ सजा सजा रखने लगे इस प्रकार संपूर्ण नवद्वीप में चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया इतनी सजावट तैयारियां किसी महोत्सव पर अथवा किसी महाराज के आने पर भी नगर में नहीं होती थी चारों ओर धूमधाम मची हुई थी भक्तों के हृदय मारे प्रेम के बाँसु उछल रहे थे तैयारियां करते करते ही बात की बात में संध्या हो गई महाप्रभु भी घर के भीतर संकीर्तन की तैयारियाँ कर रहे थे उन्होंने विशेष विशेष भक्तों को बुलाकर नगर कीर्तन की सभी व्यवस्था समझा दी कौन आगे रहेगा कौन उसके पीछे रहेगा और कौन सबसे पीछे रहेगा ये सभी बातें बता दी किस संप्रदाय में कौन प्रधान नृत्यकारी होगा इसकी भी व्यवस्था कर दी अब प्रभु के अंतरंग भक्त गदाधर ने महाप्रभु का श्रृंगार किया प्रभु के घुंघराले काले काले बालों में भांति भांति के सुगंधित तैल डालकर उसका जूरा बांधा गया उसमें मालती चंपा आदि के सुगंधित पुष्प गूथे गए ना उर्ध पुंड लगाया गया केसर कुमकुम की महीन बिंदियों से मस्तक तथा दोनों कपोलों के ऊपर पत्रावली बनाई गई। उनके अंग प्रत्यंग की सजावट इस प्रकार की गई कि एक बार कामदेव भी देखकर लज्जित हो उठता महाप्रभु ने एक सुंदर ही बढ़िया पीताम्बर अपने शरीर पर धारण किया नीचे तक लटकती हुई थोड़ी किनारी दार चूनी हुई पीले रंग की धोती बड़ी ही भली मालूम होती थी ने घुटनों तक लटकने वाला एक बहुत ही बढ़िया हार प्रभु के गले में पहना दिया उस हार के कारण प्रभु का तपाए हुए सुवर्ण के समान शरीर अत्यंत ही शोभित होने लगा मुख में सुंदर पान की बीरी लगी हुई थी इससे बाई तरफ का कपोल थोड़ा उठा हुआ सा दिखता था दोनों अरुण अधर पान की लालिमा से और भी रक्तवर्ण के बन गए थे उन्हें बिंबा फल की उपमा देने में भी संकोच होता था कमान के समान दोनों कुटिल के मध्य में चारों ओर केसर लगाकर बीच में एक बहुत ही छोटी कुमकुम की बिंदी लगा दी थी पीतवर्ण के शरीर में वह लाल बिंदी लाल रंग के हीरे की कनी की भांति दूर से ही चमक रही थी इस प्रकार भली भांति श्रृंगार करके प्रभु घर से बाहर निकले प्रभु के बाहर निकलते ही द्वार पर जो अपार भीड़ खड़ी हुई थी प्रतीक्षा कर रही थी उसमें एकदम खुलाहल होने लगा मानो समुद्र में द्वार आ गया हो सभी जोरों से हरी बोल हरी बोल कहकर दिशा विदिशाओं को गुंजाने लगे लोग प्रभु के दर्शनों के लिए उतावले हो उठे एक दूसरे को धक्का देकर सभी पहले प्रभु के पाग पद्मों के निकट पहुँचना चाहते थे प्रभु ने अपने दोनों हाथ उठाकर भीड़ को शांत हो जाने का संकेत किया देखते ही देखते सर्वत्र सन्नाटा छा गया उस समय ऐसा प्रतीत होने लगा मानो यहाँ कोई है ही नहीं गदाधर ने प्रभु के दोनों चरणों में नूपुर बांध दिए फिर क्रमशः सभी भक्तों ने अपने अपने पैरों में नूपुर पहन लिए बाएं पैर को थमका प्रभु ने नुपुरों की ध्वनि की प्रभु के ध्वनि करते ही एक साथ ही सहस्त्रों भक्तों ने अपने अपने को बजाया। भीड़ में आनंद की तरंगे उठने लगी भीड़ में स्त्री पुरुष बालक वृद्ध तथा युवा सभी प्रकार के पुरुष थे जाति पाति का कोई भी भेदभाव नहीं था जो भी चाहे आकर संकीर्तन समाज में सम्मिलित हो सकता था किसी के लिए किसी प्रकार की रोक टोक नहीं थी भीड़ में जितने भी आदमी थे प्राय सभी के हाथों में एक एक मसाल थी लोगों की सूझ ही तो ठहरी प्रकाश के लिए मसाल न लेकर उस दिन मशाल ले चलने का एक प्रकार से महात्मा अपनी अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े आलोक के द्वारा नवदीप के चिरकाल के छिपे हुए अज्ञानांधकार को खोज खोज कर भगा देने के लिए ही कटिबद्ध होकर आए हैं किसी के हाथ में बड़ी मशाल थी किसी के छोटी किसी किसी ने तो दोनों हाथों में दो दो मसाले ले रखी थी छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी मसाले लिए हुए हरी बोल हरी बोल कहकर उछल रहे थे गोधुली का सुख में समय था आकाश मंडल में स्थित भगवान दिवानाथ गौरचंद्र के असह्य रूप लावण्य से पराभव पाकर अस्ताचल में मुंह छिपाने के लिए उद्योग कर रहे थे लज्जा के कारण उनका संपूर्ण मुखमंडल रक्तवर्ण का हो गया था इधर आकाश में अर्धचंद्र उदित होकर पूर्णचंद्र के पृथ्वी पर अवतीर्ण होने की घोषणा करने लगे शुक्ल पक्ष था चांदनी रात्रि थी ग्रीष्मकाल का सुखद समय था तभी प्रेम में उन्मत्ते हुए हरिबोल हरिबोल कहकर चिल्ला रहे थे प्रभु ने भक्तों को पूर्वक खड़े हो जाने का संकेत किया सभी लोग पीछे हट गए संकीर्तन करने वाले भक्त आगे खड़े हुए प्रभु ने भक्त मंडली को चार संप्रदायों में विभक्त किया सबसे आगे वृद्ध सेनापति भक्ति सेना के महारथी भिष के तुल्य से अद्वैताचार्य का संप्रदाय था उस सम्प्रदाय के वे ही अग्रणी थे इनके पीछे श्रीवास पंडित अपने दल बल के सहित डटे हुए थे श्रीवास पंडित के संप्रदाय में छठे हुए कीर्तन कला में कुशल सैकड़ों भक्त थे इनके पीछे महात्मा हरिदास का संप्रदाय था सबसे पीछे महाप्रभु अपने प्रधान प्रधान भक्तों के सहित खड़े हुए प्रभु के दाएं और नित्यानंद जी और बाएं और गदाधर पंडित मान थे सब लोगों के यथा योग्य खड़े हो जाने पर प्रभु ने नूपुर बजा इशारा किया बस प्रभु का संकेत पाना था कि खोल कर तालों की मधुर ध्वनि से आकाश मंडल गूंजने लगा प्रेम मारणी में पागल से बने हुए भक्त ताल स्वर के सहित गा गाकर नृत्य करने लगे उस समय किसी को न तो अपने शरीर की सुधि रही और न बाह्य जगत का ही ज्ञान रहा जिस प्रकार भूत पिसाद से पकड़े जाने वाले मनुष्य होशवास भुलाकर नाचने कूदने लगते हैं उसी प्रकार भक्तगण प्रेम में विभोर होकर नृत्य करने लगे किंतु कोई भी ताल स्वर के विपरीत नहीं जाता था इतने भारी कोलाहल में भी सभी ताल स्वर के नियमों का फली पालन कर रहे थे सभी के पैर एक साथ ही उठते थे घुंघरुओं की रुंझुन ढुंझुन ध्वनि के साथ खोल करताल और झांझ मजीरों की आवाज़ें मिलकर विचित्र प्रकार की ही स्वर लहरी की सृष्टि कर रही थी एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से बिल्कुल पृथक ही पदों का गायन करता था वाद्य बजाने वाले भक्त नृत्य करते करते वाद्य बजा रहे थे खोल बजाने वाले बजाते बजाते दोहरे हो जाते और पृथ्वी पर लेट लेट कर खोल बजाने लगते करताल बजाने वाले चारों ओर हाथ फेंक फेंक कर जोरों से करताल बजाते झांझ और मजेरा की मीठी मीठी ध्वनि सभी के हृदयों में खलबली सी उत्पन्न कर दी नृत्य करने वाले को चारों ओर से घेर कर भक्त खड़े हो जाते और वह स्वच्छंद रीति से अनेक प्रकार के कीर्तन के भावों को दर्शाता हुआ नृत्य करने लगता उसके संप्रदाय के सभी भक्त उसके पैरों के साथ पैर उठाते और उसकी नोपुर ध्वनि के सहित अपनी नोपुर ध्वनि को मिला देते बीच बीच में संपूर्ण लोग एक साथ जोरों से बोल उठते हरिबोल हरिबोल गौर हरिबोल अपार भीड़ में से उठी हुई यह आकाश मंडल को कपा देने वाली ध्वनि बहुत देर तक अंतरिक्ष में घूमती रहती भक्त फिर उसी प्रकार संकीर्तन में मग्न हो जाते